अभी मैंने कहा चलो तो बोलता है स्वामी जी के पास नहीं आना है मैंने क्या मेरे को मिलने के बाद कहता है मेरे पास नहीं आना है बोले स्वामी जी वो ऐसा ही आदमी है बड़ा विचित्र है वो गाये चराता है जिसकी गाये चराएगा उन्हीं के घर का टुकड़ा खा लेगा चप्पल भी नहीं पैरता डेढ़ दो रुपए की पैरता है कहता है कि की किसी का बोझा सिर पे क्यूँ दान का माल क्यों लू ये तो लोहे के चने है गोवे चाहे कोई दे दे चरा लेगा लेकिन रोटी जब जरूर पड़ेगी उतना ही रूखा सूखा खा लेगा वो कहता है कि स्वामी जी के एक सत्संग से दर्शन से जो मुझे लाभ मिला है उसका ऋण चुकाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं चलूँ कैसे और स्वामी जी के दर्शन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं तो मैं किसी को उधार लेकर पैसे और स्वामी जी के दर्शन नहीं करूँगा मैं तो जब चाहूंगा यहाँ बैठे बैठे उनसे प्रेरणा पाता हूँ जयराम जी की वो पचास वर्ष का है शादीशुदा नहीं है ऐसा ही जीवन बीता लेकिन लगता जवान है पच्चीस तीस साल का वाला है अनपढ़ है लेकिन उनकी बातें स्वामी जी हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को होता है कि उनके पैर पकड़ के अपना भाग्य बना ले ऐसी बातें करता है वो मुझे भी हुआ कि काश उसको पैसे भेज आदेश देकर या प्रेम से बुलाकर मैं भी उसके दर्शन कर लूँ क्या पता जाहिर में उसने मेरे को तो देखा लेकिन मैंने उसको तो नहीं देखा है मांगा मेरी भी दिल होती है मैं उसके दर्शन करूँ जब मेरी दिल होती है कि ऐसे भक्त के मैं दर्शन करूँ तो क्या उसकी दिल नहीं होगी कि तुम्हारे दर्शन करता हूं जय राम जी और इसीलिए तो वो कंस को मारने के लिए कृष्ण के अवतार की कोई आवश्यकता नहीं है रावण को मारने के लिए राम जी को इतना परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं हाथ फेल कर सकते है हाई बी पी लो बीपी में ही रवाना कर सकते है लेकिन भक्तों के प्रेम को संपादन करने के लिए और भक्तों का महत्व दुनिया को दिखाने के लिए श्रीमदभागवत के ग्यारहवें स्कंद का प्रसंग है ग्यारहवें स्कंद का चौरासी अध्याय बारवा और तेरहवा श्लोक है भगवान श्री कृष्ण आगंतुक संतों के चरण धोते हैं जैसे अभी अभी भाई साहब ने कह दिया ने इस जमाने में हमारे गुरुदेव की बराबरी का कोई संत नहीं है जो गुरु मानते उनको तो ऐसा होना चाहिए हो जाता है ठीक है लेकिन मैंने उनकी बात को घुमा दिया काट दिया नहीं जो भी इस जमाने में है या किसी जमाने में जो भी संत है उन सब संतों के चरणों में हमारा प्रणाम है संत तो संत ही होते हैं चाहे प्रसिद्ध हो चाहे अप्रसिद्ध हो चाहे लोक कल्याण करते हों चाहे न भी करते हों लेकिन जो संत है उनको हमारा प्रणाम है जय राम जी होम होम होम महाराज को तो बाबा जी उनकी बात काट दिया की जो अपने होते न तो अपने वालों को ही जयराम जी की अपने वालों की गलती सहन नहीं होती पराया लड़का कुछ भी करे तो चलेगा लेकिन अपना बेटा कुछ करता है तो जरा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ना ऐसे जो अपना निकट का है या साधक है उसकी थोड़ी सी भी गलती जैसे माँ बाप को खटकती है ऐसे गुरुओं को खटकती है जयराम जी की तो वो गलती सुधारना भी प्यार का दूसरा तरीका है जयराम जी की ये भी प्यार है ये कोई दुश्मनावट नहीं है प्यार है। जयराम जी ना, ना। ना। ना। ना भरी छाछ पर कन्हैया मक्खन मांगता है और गोपियाँ कहती मक्खन खाया कर दे हम मेहनत करे तू मक्खन खाए बाजी क्या काम किया तूने बोले अच्छा तू काम बता कि वो पाटला उठवा उठवाटला उठाया बोले इधर रख रख रखते आप तो मक्खन दे कि जरा नाच देगी सुरदास जी कहते हैं जो त्रिलोकी को नाच नचावे आयरन की छुरियां सचिन भरी छाच पर नाच नचावे ये प्रेम में और अपना में चमत्कार होता है एक देवांगना नाम की गोपी घर का वो काम करके फिर ही दर्शन करना है नहीं तो घर वाले जाने नहीं देते तो जो गायें बाय थी पहले के जमाने में उनके पास गाय बहुत थी तो गायों का सारा का सारा जो गोबर है बाहर जो उकड़ है गोबर का ढगला वहाँ करना है और तब उसे जाना है सोच सोचे कन्ह नहीं तू कहा होगा बंसी बजाता होगा क्या करता होगा मैं तो गोबर उठा के मारे जा रहे हूँ मेरे को तो गोबर उठाने वाला कोई नहीं मिलता और मैंने सुना तू सबका है तो फिर मेरे को गोबर उठाने के लिए आ जाता तो तेरा क्या बिगड़ता ऐसा मनी मन कह रही है और देखा क्यों प्रगट हुए मुस्कुरा रहे तू हंस रहा और मैं उठाए नहीं जा रहे उठवा जल्दी बोले ऐसे क्यूँ उठवाऊ दूध तू पी मक्खन तू खा बेचो तू पैसे तू कमा और तगारे में उपड़ाऊ उठवाऊ में नहीं उठवाता बोले तो तेरे को मक्खन दूंगी कि अच्छा तो कैसा देगी कितना देगी कि एक तगारा उठवा गया तेरे, एक टिल उठाया दूसरा उठवाने को है तो श्री कृष्ण अंगड़ाई करते हैं। कि अब तू गिनती तो भूल जाएगी गिनना तो जानती नहीं अनपढ़ है मूर्ख है तो फिर मैं तो दस उठवाऊंगा तू तो इतना मक्खन दे देगी बोले नहीं नहीं जितने उठवाएगा उतना मक्खन दूंगी लेकिन गिनेगी कैसे कि देख गिन जितने तगारे उठवाएगा ना उतने गोबर के टिल्ले मुंह पे कर दूंगी और एक एक टिल्ला पूछती जाऊंगी और मक्खन देती जाऊंगी <laughs> ये मोहब्बत की बात है ओ बंदगी अपने बस की नहीं है ये मोहब्बत की बातें हैं और मंदगी अपने बस की नहीं है यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे आश की इतनी सस्ती नहीं है प्रेम वालों ने प्रेम वालों ने कब किस से पूछा किस को पूजू बता मेरे ओ धो यहाँ दम दम पे यहाँ दम दम पे होते हैं सिज़दे सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है कौन क्या कर रहा है कौन कहा है कौन कितना अमीर है कौन कितना बड़ा है कितना छोटा ये तो हमें फुर्सत ही नहीं है भैया औधव तुम समझा रहे हो लेकिन हमारी इतनी सी बात कह देना का नहीं आपको जयराम जी की और जब ओधव जाते हैं कि भगवान आप बड़े वैसे हो तो कोमल दिखते लेकिन हृदय के बड़े कठिन हो वो बेचारी प्यासी मर रही भूखी रही और आप वो आपका चिंतन में प्राण को थामे हुए और आप यहाँ मौज कर रहे श्री कृष्ण बोलते मेरा पिताम्बर हटा के तो देख वहाँ से गो क्योंकि ध्वनि दिखती है प्रेम हमेशा एक तरफी नहीं होता है जड़ संसार को प्रेम करते तो एक तरफी होता है लेकिन मनुष्य को प्रेम करते तो एक तरफी नहीं होता तो भगवान को प्रेम एक तरफी हम कैसे करेंगे हम हम भगवान को प्यार करते और भगवान हमको प्रेम करते है भगवान प्रेम करते है तभी हम भगवान हमें अपना मानते तभी हम भगवान की कथा सुनने के अधिकारी बनते जय राम जी भगवान अगर हमें अपना न मानते तो कहते नहीं ममशो शो जीवलोके जीव सनातन भगवान कहते हो तुम हमारे हो और हम बोलते दुनिया तू हमारी है जयराम जी आप कैसे सौदा हो भगवान तो हमको बोलते तुम हमारे हो और हम बोलते कि मकान हमारा दुकान हमारा गहना हमारा रुपया हमारा साड़ी हमारी अंगूठी हमारी चप्पल हमारी मोपेट हमारी महाराज ऑडियो हमारा वीडियो हमारा कैसेट हमारा मकान हमारा फलाना हमारा चांदी हमारा गहना हमारा कभी गहने ने कहा कि मैं तुम्हारा हूँ तभी चांदी ने रुपयों ने कहा कि मैं तुम्हारा हूँ तो संसार में हम एकांगी प्यार पाते हैं वस्तुओं को हम प्रेम करते हैं वहां से प्रेम नहीं मिलेगा लेकिन ईश्वर को या ईश्वर प्राप्त महापुरुषों को या अपने मित्रों को आप प्रेम करेंगे तो वहां से भी प्रेम आएगा क्योंकि वो चेतन चीजें हैं श्रेरा इसलिए जड़ चीजों को प्रेम करने वाला व्यक्ति का चित्त खिन्न रहता है और चेतन परमात्मा को प्रेम करने वाले व्यक्ति को चित्त में प्रसाद की प्राप्ति होती है जिसको भीतर से प्रसाद की प्राप्ति होती है वास्तव में वो सुखी है जो जड़ चीजों को प्रेम करता है वो सुखी नहीं है उसके पास सुविधाएं हैं अगर वे लोग सुखी होते तो सुखी होने के लिए फिर वाइन क्यूँ पीते हैं कुछ न कुछ खटक है तभी तो दारू पीना पड़ता है अंदर से आदमी बेचैन होता है तब बाहर के इन नशीली चीजों का उपयोग करता है एक शराबी था वाइन वाइन पीकर जरा गाड़ी चलाए जा रहा था गाड़ी पंचर हो गई उतरा दिल बदलने के लिए तो पहला विल निकालने के लिए जो होते ना बोल्ट वो बोल्ट खोलता गया और नशे नशे में छोड़ता गया उधर। पीछे कोई नाली थी पानी के गंदे पानी के नाला होता है ना नाला था वो बोल्ट सब नाले में चले गए नया विल चढ़ाता देखता है बोल्ट तो चले गए अब क्या करूंगा रोने लग गया सामने पागल खाना था और एक पागल बैठा था चबूतरे पे बैठा बैठा देखे जा रहे आखिर पागल को दया ही पागल ने रोने से क्या चलेगा अब तीन बिल में से एक एक बोल्ट निकाल के चौथा विल चढ़ा के घर पहुंच जा उसने बोला तुम पागल कैसे हो बोला मैं पागल हूँ लेकिन शराबी नहीं हूं यार मैं पागल हूँ शराबी नहीं हूँ तो महाराज वो तो बोतल का शराबी था और हम भौतिकता के शराबी हो जाते हैं इसलिए हमारी गाड़ी चल नहीं पाती है श्री रहा कठवल्ली में कथा आती उपनिषदों में एक ब्राह्मण गौ का दान किए जा रहा था तो ब्राह्मण में भौतिकता का आकर्षण था अच्छी अच्छी गौं छुपा रखी और जो पिंगली थी और जो खरचाल थी दे कुछ देखड़ी बाखड़ी गवे दान करता था नचिकेता नाम का सज्जन बेटा ने बाप को कहा कि पिताजी आप तो सर्वस्व दान करने की घोषणा की है तो फिर ये अच्छी गाय इधर उधर क्यों तो जब सत्य कहा जाता तो थोड़ा कट होता नाराज हो गए फिर बोला आपने सब कुछ छोड़ना है सब कुछ दान करना है तो मेरे को किसको दान करेंगे तो बाप ने कहा मैं तो तेरे को यम को दूंगा गुस्से में था यूँ कहते कि वो यमपुरी में पहुंचे यमराज आए तीन दिन कहीं बाहर गए थे यमराज ने कहा तू तीन दिन मेरी इंतजारी में रहा तीन वरदान मांग ले नहीं तो अतिथि के असत्कार का पाप लगेगा मुझे अतिथि के अंदादर का तो पहला वरदान दिया पंचाग्नि को जानने का दूसरा वरदान दिया कि पिताजी और हमारा मेल हो जाए तीसरे वरदान में उन्होंने ब्रह्म विद्या मांगी है तो यमराज बोलते हैं ब्रह्म विद्या मत मांग आत्म तत्व ज्ञान मत मांग और कुछ मांग ले सौ वर्ष की तंदुरुस्ती वाली आयुष्य मांग ले बोले आयुष्य होगी तंदुरुस्ती रहेगी फिर बोले अच्छा राज्य मिलेगा सौ साल निष्कंटक राज्य करेगा बोले महाराज सौ साल राज्य करूंगा आयुष होगी लेकिन बेटा बेटी नहीं होगा तभी भी दुख होगा बोले अच्छा बेटा बेटी होंगे बोले अच्छा बेटा बेटी हो जाएगा लेकिन उनका स्वभाव गड़बड़ होगा तभी भी तो दुख होगा बोले उनका स्वभाव भी ठीक रहेगा चलो और क्या चाहिए बोले उनकी मंगनी और शादी नहीं होगी तभी भी गड़बड़ रहेगी भौतिकता में तो गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़ है है बोले अच्छा उनकी मंगनी शादी वादी सब हो जाएगा फिर बोले महाराज फिर अगर कोई दूसरा राज्य छीन लेगा तो बोले दूसरा नहीं छिनेगा तुम्हारा तो महाराज छोटा लगेगा तो बोले अच्छा चक्रवर्ती राज हो गया तेरा बोले महाराज चक्रवर्ती राज तो होगा लेकिन वो छोकरे चाहिए सब ठीक होंगे ये बात तो आपके वरदान से हमने मानी लेकिन सौ साल के बाद महाराज जब मरूंगा तो ये तो सब पराया हो जाएगा बोले अच्छा लंबा आयुष देता हूँ तो बोले पच्चीस साल भोगने से आदमी आसक्त होता है तो लंबा भोगने से लंबी आसक्ति होगा और मरूंगा तो फिर क्या गर्ती होगी इसलिए महाराज मुझे तत्व ज्ञान की कृपा कीजिए तब तो यमराज कहते हैं कि यह आश्चर्य कारक है तत्व ज्ञान ये देवताओं को भी दुर्लभ है इंद्र ने भी ब्रह्मा जी के वहाँ बर्तन मान सेवा की और तब तत्व ज्ञान मिला है विरोचन ने भी चाकरी की तब तत्व ज्ञान मिला है हम लोग गुरुओं के द्वार पर थे और छुपके से बर्तन मानते थे आश्रम के हम जब गुरुओं के चरणों में गए तब महीने के 25 तीस हजार रूपये महीने के कमाते थे आज से 20 साल पहले जय राम जी की अभी मेरे पास एक लड़का है इंजीनियर है वो वर्ष के चालीस हजार कमाता है और साधना करने आया है एक लड़का है परदेश से आया है वर्ष के लिए दो चार लाख कमाता होगा तुम तो लोग बोलते हो हो ये आदमी आया अरे ये आदमी क्या चक्रवर्ती सम्राट भी राज्य छोड़कर तत्व ज्ञान पाने गए तो ये आदमी क्या और हम क्या और तुम क्या होते हो तत्व ज्ञान का मूल्य ये, ये थोड़े है तत्व ज्ञान की प्यास होनी चाहिए फिर आपने एक रुपया छोड़ा कि एक करोड़ छोड़ा उसका कोई मूल्य नहीं आपके अंदर प्यास होनी चाहिए जयराम देखिए महाराज नचिकेता को कितनी प्रलोभन दिए यमराज ने वरदान दिए लेकिन नचिकेता बोलता है जब दुर्लभ है देवताओं के लिए दुर्लभ है तो फिर वो चीज मुझे पाना है बोले इसको सुनने वाला भी दुर्लभ है बोले सुनने वाला दुर्लभ है वो मैं हूँ और कहने वाले दुर्लभ है वो आप हैं काम बन गया कृपा नाथ अब यही तत्व तो गांधी जी और चीज नहीं चाहिए हजार हजार प्रलोभन दिए फिर भी नचिकेता अडिग रहा उसने तत्व ज्ञान पाया तो तत्व ज्ञान पाना कठिन नहीं है लेकिन संसार के आकर्षण हमें तत्व ज्ञान कठिन दिखा देते है जयराम जी तत्व तो हमारा आत्मा है पहले वो तत्व है बाद में बुद्धि है बाद में इंद्रिया है बाद में दुनिया है पहले वो परमात्मा है लेकिन अभागी आसक्तियों ने अभागी बेईमानी ने अभागी अहंकार ने हमें तत्व की तो लापरवाही करा दी और नश्वर चीजों के लिए न जाने क्या क्या धंधे गोरख धंधे करवा दिए इसलिए दुर्लभ है तो श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य आराम सहस्त्रेश हजारों में कोई ईश्वर के तरफ चलता है और ईश्वर के तरफ चलने वालों में भी हजारों में कोई ऐसे होते है जो अपने हृदय को शुद्ध रखते है सिद्ध होते है अब वो है ग्वाला शुद्ध तो रखा हृदय लेकिन शुद्ध हृदय पर्याप्त नहीं है किसी का अन्न नहीं खाता दान का लोहे के चने है भोगना पड़ता है जय राम जी की यहाँ भले कोई देखे न देखे लेकिन वो अंदर वाला देखता है और वो भी देखता है जय राम जी की एक बार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा की जाओ देखो राज्य में कोई दुखी तो नहीं है लक्ष्मण जी खोजते खोजते देखा के एक कुत्ता किर रह रहा है नाली में उसको बाहर निकलवाया और थी उस सामान्य में पशु बोले क्यों दुखी है और तुझे चल न्याय दिलाता हूँ ले आया राज दरबार के तरफ कुत्ता ने कहा मैं अंदर नहीं आऊंगा बोले वहाँ तो राजा साहब बैठे रामचंद्र जी भगवान स्वयं तुझे न्याय देंगे बोले नहीं मंदिर में और राजदरबार में कुत्ते को जाना मना है लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ की कुत्ते के शरीर में इतना पंडितों जैसा ज्ञान रखता है तू जाकर कहा कि भगवान ये कोई अद्भुत कुत्ता है जो राज दरबार में आने को वर्जित मानकर वो आ नहीं रहा बाहर खड़ा है और उसको किसी ने नाली में धक्का मार दिया ब्राह्मण ने सरकार खुद आए है प्रभु जी खुद आए हैं, अवधपति और उसके तरफ देखते बोलते क्या ऐसी गति किसने की कि महाराज में तो बैठा था और कोई ब्राह्मण गया था कोई कर्म करने के लिए कैसे भी पसार हो रहा था बोले अब ऐसा करके मेरे को धक्का मार दिया नाली में ब्राह्मण को बुलवाया गया रामचंद्र जी ने कहा तू इतना बुद्धिमान है तो अब तू ही बता कि इसको सजा क्या करें, जय राम जी तब उस कुत्ते ने कहा कि इसको सजा करो कि इसको कोई इस मठ मंदिर का बढ़िया महंत बना दो सरकार ने कहा कि तू सजा करवा रहा है कि वरदान दे रहा है तो ब्राह्मण मंगलम भगवान मंगलम करके गुजारा कर रहा है उसको तो मठ मंदिर के महंत बनाने की सजा देता है कि वरदान देता है बोले महाराज अगले जन्म में मैं भी ऐसा था और नर्मा का माल खा खा के फिर मेरी ये हालत हुई जयराम जी के उसको भविष्य की गहरी सजा दिला रहा हूँ मैं श्री कृष्ण के दर्शन तो कर रहा है अर्जुन लेकिन तब तो ज्ञान नहीं है तो विषाद में पड़ा है श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कर रहा है लेकिन तत्व तो ज्ञान नहीं है तो भयभीत हो रहा है जब तत्व तो ज्ञान अर्जुन ने पाया तो अर्जुन कहता है कि हा नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव तो प्रसादात्मयाच्युत स्थिर अस्मि गत संदेह करिषे वचनं तव पहले कहा गया था बुआ के बेटे जयराम देखी महाराज पहले तो था लेकिन श्री कृष्ण को सखा जानते थे श्री कृष्ण को महान जानते थे लेकिन श्री कृष्ण के आत्मा को ठीक से नहीं जानते थे क्योंकि अपने आत्मा को नहीं जाना तो इष्ट के आत्मा को कैसे जानते यही बात ऊधव को श्री कृष्ण ने कही जब अयोध्या द्वारिका में अब होने लगे यदुवंश के विनाश के सब चिन्ह दिखने लगे तो ओधव ने श्री कृष्ण के चरण पकड़े की ना आप अपनी लीला समेट रहे तो मुझे साथ में ले चलिए श्री कृष्ण ने कहा कि साथ में कोई आया नहीं साथ में कोई जाएगा नहीं लेकिन ये तू तब ज्ञान तो ले ले और इस ज्ञान को पाकर तू मुझसे ऐसा मिलेगा कि फिर कभी बिछड़ने का दुर्भाग्य ही नहीं होगा तेरा ऐसा करके श्री कृष्ण ने उपदेश दिया यदिदम मन सा चक्ष भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विधि महाया मनोमयम सातवे अध्याय का सातवा श्लोक है औदो को उपदेश दे रहे हैं यदि दम मन सा चक्ष भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम च विधि माया मनोमय जो आँख से देखा जाता है कान से सुना जाता है जीभ से बोला जाता है हाथों से पकड़ा जाता है बुद्धि और मन से सोचा जाता है समझा जाता है वो सब संसार का जो है परिवर्तित है नश्वर है उसलिए देह को मेरा मानना और कुटुम्बियों को मेरा मानना और देह को मैं मानना ये गलती छोड़कर जो तू वास्तविक मय है उसमें जाकर विश्रांति कर जहाँ बदरी का आश्रम और मेरे उपदेश को अपने हृदय में स्थित कर। और श्री कृष्ण ने भागवत के ग्यारहवें स्कंद में चौरासीवे अध्याय में बारहवें और तेरहवें श्लोक में ऋषियों के जब पैर धोए तो एक ब्रह्म ऋषि त्रिकाल ज्ञानी ऋषि ने कहा कि कन्हैया तू कौन है मैं जानता हूँ अब तुझे पैर दुलाने की क्या जरूरत छोड़िए अंगड़ाइयाँ छोड़ने तो हम सबको बता दें तू कौन है जयराम जी के तब श्री कृष्ण कहते हैं कि महापुरुषों, 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान दूर नहीं होता है लेकिन तुम्हारे जैसे आत्म संत की एक मुहूर्त की मुलाकात से भी हृदय के कितने ही कपाट खुल जाते हैं उसलिए पग मने धो दो, दो मुझे पैर धोने दो हे मुनीश्वरो जो हार्ड मास के शरीर को मैं मानता है शरीर से पसार होने वाले कुटुम्बियों को मेरा मानता है और तीर्थ जल के भरे हुए जलाशयों को तीर्थ मानता है धातु की बनी हुई मूर्तियों में भगवान बुद्धि करता है फिर भी जो तत्व महापुरुषों के प्रति जिसका आदर नहीं है या तत्व के लिए जिनको प्रीति नहीं है वो साक्षात गोखर गोखर माना बता दो गोखरमाना कुम्हार का हाथी जयराम जी की डों वैशाखी नंदन ओके गोखर माना वैशाखी नंदन वैशाखी नंदन समझ गए नो है है है रेता उठाता है मजदूरी करता है जब मकान बनता है तो उसको बैठने का बेचारे को अधिकार नहीं डंडे ही पड़ते मेहनत तो सब करता है लेकिन जब मेहनत का फल तैयार होता है तो उसके लिए नहीं होता है औरों के लिए होता है जयराम जी ऐसे ही तमाम तमाम मेहनत करे वो करे लेकिन अंदर डुबकी मारने की कला नहीं जानता है तो सारे जिंदगी का माल खजाना रुपए पैसे सब बच्चे और परिवार वाले के लिए अपने लिए कुछ नहीं हर हर हर हो जाता है जयराम जी उसको वैशाखी नंदन कहा श्री कृष्ण ने वो खरा मैंने कल अर्ज किया था कि हमें जब गुण होते ने, तो नहीं लगता की मुझ में ये गुण है जब गुण कम होते नब लगता कि मेरे में ये गुण है और जब दोष दिखते न तो समझो भगवान की कृपा है दोष हमसे थोड़े दूर हैं उसी दिखते हैं जैसे आँख से काजल दूर होता है तभी दिखता है ऐसे दोष जब थोड़े से बाहर आते हैं तब हमें दिखते हैं तो हम निर्दोषता के तरफ जा रहे हैं इतना समझना पर्याप्त नहीं है लेकिन उसमें भी पुरुषार्थ करके निर्दोष हुए और निर्दोष तो ब्रह्म है ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म परमात्मा को पाने की प्रीति करते करते बाकी के दोष नश्वर जगत की आसक्ति दोष को जन्म देती है और भगवान की प्रीति निर्दोषता का प्रागत्य कर देती है श्री राम जितना जगत के सुख की इच्छा होगी उतना आदमी भीतर से दोषी हो जाएगा और जितना जगदीश्वर के रस को पाने की तीव्र इच्छा होगी उतना आदमी निर्दोष हो जाएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा इसलिए भगवान शिव जी ने कहा उमा संत समागम समूह उमा संत समागम समूह और लाभ कछुआन बीन हरि कृपा उपजय नहीं ही वेद पुराण सिया वर राम चंद्र की जय उमा संत समागम समो और लाभ कछुआन बीन हरि कृपा उपजय नहीं ही वेद पुराण सिया रामचंद्र की मोह सकल व्यान कर मूला तांते उपजे पुनिभव शूला जिन जो अपने बेटे बेटियों को अपना मानकर उनको खूब पुचकारते रहते और खूब खिलाते पिलाते उनकी सुविधा करते और भविष्य में वे सुख देंगे ऐसी भावना से जो बेटों को पालते पोषते उनको मैंने रोते हुए देखा है जिन्होंने कर्तव्य समझ कर बेटों को पाला पोषा और भगवान का समझ कर पाला पोषा उनको तो हजारों लोग पूजते हैं और उनको सुख मिलता है जो मोह से बड़ा करते हैं ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि जिन्होंने लड़के को मोह से बड़ा किया और ये मेरा वारसदार होगा मेरा नाम करेगा वही लड़का उसके पहले मर गया अथवा वही लड़का मुसलमान हो गया जयराम जी अथवा वही लड़का बाप से विरुद्ध हो गया प्रदेश चला गया जितना आप नश्वर पुतलों पर आधार रखते हैं तो क्या जगतनीयता उन नश्वर पुतलों से अनंत गुना बलवान नहीं है जो तुम्हारे हृदय में और मरने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है तो बेटों को खिलाने की मना नहीं बेटों का एजुकेशन करने की मना नहीं है लेकिन उनसे प्रतिफल की आशा न रखो उनका अपना कर्तव्य समझकर उनका लालन पालन करो ममता से मोह से नहीं लेकिन भगवान के नाते उनका लालन पालन करो जैसा उनका करते तो थोड़ा बहुत उनके सिवाय के भी जो हैं, उनका अगर करोगे तो तुम्हारे बेटों का फिर वो भी ख्याल रखता है स्वामी राम तीर्थ तत्व हो गए महान पुरुष हो गए वो जब प्रोफेसर थे डबल एमए थे रात्रि को आकर रोते थे कि भगवान तू मेरे हृदय में और आज तक मैंने तुझे नहीं पाया और मैं भक्त किस बात का गुरु ने बचपन में तुझे रिझा लिया पहलाद ने तुझे पा लिया मीरा ने पा लिया जनक राजा ने राज्य करते करते तुझे पा लिया तो मैं तुझे नहीं पा सकता हूँ ऐसा करके रात्रि को जग जाते और उसके लिए विरह था ईश्वर पाने की इच्छा आते ही सदगुण आने लगते हैं, त्याग आने लगता है प्रेम आने लगता है परोपकार आने लगता है सिखाया नहीं जाता है जयराम जी के महाराज उनकी पत्नी जानती थी कि मेरे पति से क्या वेदना है कभी कभी आंसुओं से भरा हुआ तो मिलता था दुनिया के लिए तो कई लोग रो रो के मर गए लेकिन जो भगवान के लिए दो आंसू टपका भगवान के ही हो गए और भगवान उनका हो गया अग्नि से भी पाप दूर होते हैं और प्रेम की सरिता में भी आदमी यात्रा कर सकता है उनको सौ रुपया पगार मिलता था उस जमाने का सौ रुपया, जब तीस रूपए तोला सोना था अट्ठाईस रूपए तोला तो समझो चार तोला सोना तो अभी के आठ हजार तो हो गए जयराम जी की वो सब सामान लेकर दीन दरिद्र गरीब अनाथ बच्चे को और जो अधिकारी है उनको बांट देते थे एक पगार बांध दिया दूसरा बांटती अब घर में सांसे होने लगे पत्नी ने कहा ये क्या, रहा हो? रहा हो? क्या कर रहे हो ये की कर रहे हो के क्यों? बच्चों के लिए कमाते हो बच्चों के लिए तो कमाता हूँ तो फिर बच्चों के लिए लाओ की बोले बच्चों को जो तो दे रहा हूँ बोले तो ये बच्चे को वो जो दो बैठे है बोले वो दो ही बेचे मेरे नहीं है मेरे तो मैं तो वो अनंत का हूँ और ये अनंत के बच्चे ही मेरे बच्चे है तो बोले फिर उनका तो ख्याल करो उनको लाइन में लगा दो राम तीर्थ ने अपने बेटों को लाइन में लगा दिया अनाथ बच्चों की लाइन में और फिर जो अनाथों को दिया उतना उन अपने बच्चों को दिया उस समय राम तीर्थ अपने पिता पद से जरूर चुत दिखते होंगे हम लोगों को क्रूरता जरूर दिखती होगी और प्रोफेसर ने डांटा की तुम्हारे माइंड को क्या हो गया जिनके लिए तुम कमाते उन बच्चों को अनाथ बच्चों की लाइन में लगाया बोले नहीं अनाथ नहीं है अनाथ बच्चे ये नहीं उन, इन, इन बच्चों का नाथ ये हमारे दो बच्चों का नाथ तो राम तीर्थ हो सकता है लेकिन जो संसारी नजर से अनाथ कहे जाते उनका नाथ तो विश्वम है वो अनाथ कैसे हैं? तो अब अब तक तो इस राम के थे राम तीर्थ के थे लेकिन अब ये सचमुच में सनाथ हुए हैं ये अनाथों के लाइन में लगकर सनात हुए उनका नाथ तो वही है क्या गजब का त्याग है गजब की समझ है लोगों की नजर से लगा के रामतीर्थ अन्याय कर रहे हैं और जिन्होंने अपने बेटों को दूसरों का शोषण करके पाला पोषा ग्रेजुएट किया वे बेटे तो महाराज कोई कुछ हुआ कोई कुछ हुआ कोई चपरासी हुआ तो कोई खुमचे वाला हुआ तो कोई छोटी मोटी नौकरी वाला हुआ लेकिन राम तीर्थ के बेटे चीफ जस्टिस हुए जय राम जी के रामतीर्थ के बेटे न्यायाधीश हुए हैं आई ऑफिसर हुआ एक एक न्यायाधीश हुआ है ममता हटते ही उन बेटों का कल्याण हो जाता है ममता हटते ही उस कार्य में चार चांद लग जाते हैं शरीर में से अहंता और पदार्थों में से ममता अगर हटाई तो तत्व तो ज्ञान सुलभ है लेकिन अहंता और ममता पकड़ते हैं इसलिए तत्व तो ज्ञान हमारे लिए कठिन लगता, लगता है और दुर्लभ लगता है मनुष्याणाम शास्त्रेशु कश्चित एतदी सिद्ध है यतताम अभी सिद्धा कश्चित व्यतिमा तत्व सिद्धि को तो पा लेते हैं लेकिन कभी सिद्धि के यश में प्रसिद्धि के यश में आदमी रुक जाता है तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंच पाता है अथवा थोड़ी प्रतिकूलता मिलती है आदमी तत्व ज्ञान को छोड़ देता है अनुकूलता मिलती है उसमें रिझ जाता है तत्व ज्ञान को छोड़ लेता है लेकिन लक्ष्य अगर तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान गुरु की प्राप्ति है तो फिर उस आदमी के लिए वो आसान हो जाता है अगर तत्व ज्ञान कठिन होता तो जनक राजा को घोड़े के उसको क्या बोलते हैं सब पैंगड़े में गुजराती पैंगड़ा बोलते हैं हाँ घोड़े के पागड़े में पैर डालते डालते जनक राजा को नहीं होता अगर कठिन होता तो सुखदेव जी महाराज को 21 दिन जनक के द्वार पर खड़े रहे और बाद में उपमुलाकात करते ही ज्ञान हो गया जनक ने देखा के आए है सुखदेव जी महाराज ज्ञान पाना है सचमुच तब तो ज्ञान की जिज्ञासा है की नहीं जरा देखे उनको दरवाजे पे खड़ा रख दो सात दिन खड़े रह गए पूछा है के गए, बोले महाराज हैं, उन्हें अंतपुर में लाओ अन्तापुर में लाए गए उन्हें खिलाओ पिलाओ अंगनाओं को कहा उनकी खूब चाकरी सेवा करो फिर पूछा के अंगनाओं के चाकरी सेवा से प्रभावित हुए उनका त्याग किया या उनमें फिसले बोले फिसले भी नहीं और नफरत भी नहीं इनका तो लक्ष्य है तत्व इनका लक्ष्य परमात्मा जब लक्ष्य परमात्मा होता है तो सुख भी आपके पास आएगा तभी भी नहीं खींचेगा और दुख भी आएगा तो आपको प्रभावित नहीं करेगा दूसरे सात दिन बीते फिर 21 दिन के बाद बुलाया मुनीश्वर कैसे आए हो बोले ये जगत आदम्बर कैसे पैदा हुआ जन्म मरण से कैसे छुटा जाए तब ज्ञान तो की और जनक ने थोड़ा सा उपदेश किया और उन्हें साक्षात्कार हो गया है और ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठकर कर परीक्षित राजा ने सात दिन के अंदर तब ज्ञान तो पाया पांचवें दिन संप्रेक्षण शक्ति का दान किया है सुखदेव जी ने और फिर पूछा कि भूख प्यास लगती बोले महाराज जिस भूख प्यास ने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्फ डलवाया लेकिन आपकी कथा सुनते सुनते मेरी भूख और प्यास गायब हो गई महाराज कथा अमृत का पान कराते जाइए तब परिषद का ये जब आप सुनकर सुखदेव जी को हुआ कि संप्रेक्षण शक्ति जो है कथा का रस इनको पच रहा है साथ में दिन फिर सुखदेव जी महाराज ने सिर पर हाथ रख के कहा कि अहम ब्रह्म परम धामम परमानंदम परम पदम में ही वो चैतन्य आत्मा हूँ ऐसा तो अनुभव कर थोड़ा उपदेश दिया और बाद में कहा कि राजाओं के जो कथा कहानी किससे सुनाये वो तेरे चित्रूपी पक्षी को केंद्रित करने के लिए बाकी सार तो यह है जो तक्षक का चेतन है वो श्री कृष्ण का है वो तेरा है दे तुम पैदा होने वाले और मरने वाले हैं दे को मैं मतमान तू आत्मा चैतन्य है तत्व वो तू चैतन्य है कृष्ण का आत्मा और तेरा आत्मा उसको एकत्व तो में अनुभव करा दिया तुम्हारा तो तत्व ज्ञान अगर कठिन होता तो सात दिन में परीक्षित को नहीं होता और सरल होता तो सब लोगों को हो जाता जयराम जी की सरल होता तो सब लोगों को हो जाता सरल भी नहीं है कठिन भी नहीं है जिसको प्यास है उसके लिए कठिन नहीं है और जिसको प्यास नहीं है उसके लिए सरल नहीं है तो हमारे जीवन में तत्व ज्ञान पाने की प्यास आ जाए हमारे जीवन में कैवल्य मुक्ति की प्यास आ जाए हमारे जीवन में जीवन का सूरज ढलने के पहले जीवनदाता के रहस्य को जानने की तड़फ आ जाए तो आसान हो जाता है और तड़फ अगर नश्वर चीजों की है तो महाराज कितना भी आप जब करो कितना भी तप करो कितना भी धंधेरे पीटो लेकिन अंत में देखो तो कोलू का बैल सारी जिंदगी चला और आंख खोली तो उसी आंधले के नीचे बंधा था और वही बिचार रहा ऐसी जिंदगी पर मेहनत करते करते अंत में देखते हैं तो जीव होकर पैदा हुए और जीव होकर मर गए बंधनों में ही पैदा हुए और बंधनों में मर गए न जीने में सार है न मरने में सार है सार तो है उस अंतर्यामी तत्व को पहचानने में मरो मरो सबको कहे मरना न जाने कोई एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हो जहाँ मरने ते जग डरे मोरे घर आनंद कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद अपने मह को अपने आम को विसर्जित करते तो तत्वज्ञानी ज्ञानी गुरु लोग हम अगर धर्मात्मा है तो धर्मात्मा होने का हम मिटाते हम अगर दुरात्मा है तो दुरात्मा होने का हम मिटाते हम अगर सदाचारी तो सदाचारी पने का मैं भी गड़बड़ है हम क्या है वो हमें पता नहीं कोई न कोई गुण को पकड़कर कोई न कोई कर्म को पकड़कर हम कुछ बन बैठे ये जब गलती को पकड़ बैठे तब तक तत्व तो ज्ञान नहीं होता है और ये गलती छोड़ने को राजी हो जाए तो तत्व तो तुम्हारा स्वरूप है जयराम जी की आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप है तत्व तो तुम्हारा स्वरूप है बॉडी तुम्हारा स्वरूप नहीं ऐसी बॉडियां तो कई तुमने पाई और कई तुमने छोड़ दिए ऐसी ड्रेस तो तुमने कई बदल दी और कई छोड़ दी महाराज लेकिन तुम तत्व हो लेकिन जानते नहीं इसीलिए हर बार माता के गर्भ में ऊंधा होकर लटकना पड़ता है हमें सजाओं से पसार होना पड़ता है